लेसन फोर्टी नाइन पेज नंबर थ्री फोर्टीन अगले दिन की चिंता कभी ना करना क्योंकि अगले दिन की अपनी ही चिंताएं होंगी किसी ने ट्वीट किया क्योंकि खाकी थकी हुई है भारतीयों को अपनी सुरक्षा खुद करनी पड़ती है हम बूढ़ों का कहना सुनना चाहिए इसलिए कि वे फायदे की बात कहते हैं मैं इसलिए जल्दी आया हूं कि मुझे आराम लेने की जरूरत है राम इसलिए बन को गए कि उनके पिता ने आज्ञा दी थी यदि तुम संत का कहना मानोगे तो तुम्हारा भला होगा अगर कहीं स्वर्ग है तो यही है बिहारी भाषा यद्यपि हिंदी से बहुत कुछ मिलती जुलती है तथापि वह उसकी शाखा नहीं वह बंगला से अधिक संबंध रखती है पेज नंबर 316। हालांकि वह मर चुका है फिर भी वह आज भी बोलता है हालांकि संपत्ति चली जाए पर हमारी मित्रता ना चली जानी है चाहे सभी लोग अखिलेश से मदद करने को कहें परंतु वह ना आएगा हमारी कोशिश भले ही नाकाम रहे लेकिन हमें वह कोशिश जारी रखनी चाहिए चाहे पास हो चाहे दूर हो तुम मेरे सपनों की तस्वीर हो आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा की अगवाई, चाहे धूमिल करें या नड्डा इसका कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता टूटी हुई मशीन को चाहे वह छोटी हो अथवा बड़ी घर से बाहर कर देना चाहिए क्या अमीर क्या गरीब सबको सुख और दुख होते हैं चाहे जो हो जाए मैं तुम्हारे साथ रहूंगा चाहे जहां तुम रहो मैं तुम्हें याद रखूंगी चाहे जितना पैसा हम कमाएं पर हमें संतोष न मिलेगा आया सुबह बाजार गई ताकि ताज़ा सब्जी मिल सके जल्दी भागो जिससे तुम ना पकड़े जाओ मैं काम करता हूँ इसलिए कि मुझे खाने के लिए पैसा मिल सके मैं इसलिए आया हूँ कि आपसे मिलूं। पेज नंबर 318। आजकल छात्र इसलिए बहुत मेहनत से पढ़ते हैं कि उन्हें नौकरी मिले मोहन ने बहुत खा लिया मानो कई दिन से कुछ ना खाया हो बाघ ने मुझे ताका मानो मुझ पर आक्रमण करने वाला हो माओ का अधिकतर समय उसके बिस्तर पर व्यतीत होता था यहाँ तक कि खाना भी वह बिस्तर पर ही खाता था मैं हमेशा अपने आप को एक भिक्षु मानता हूं यहाँ तक कि स्वप्न में भी संत सबकी बुद्धि को सुंदर करने वाला है अर्थात सबको जागृत बुद्धि प्रदान करने वाला है तुम्हारी मां परिश्रमी स्त्री थी यानी वह बिना रुके मेहनत करती थी अगुवाई आगामी खाकी चिंता जागृत ताकना विधानसभा व्यतीत